योग क्या है भक्ति योग प्रार्थना और पूजा के अलावे महान आत्माओं की संगति भी भक्ति के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण होती है यह कहा जाता है कि साधुओं की क्षणिक संगति भी एक ऐसी नाव का काम करती है जिसमें बैठकर संसार सागर को आसानी से पार किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को सच्चे संत को जानने का सौभाग्य प्राप्त है तो वह अपने जीवन में आदर्श की अनुभूति प्राप्त करता है और स्वयं ऐसी अनुभूति की खोज के लिए प्रायः प्रोत्साहित होता है बहुत से लोग किसी गुरु या आध्यात्मिक आचार्य से प्राप्त मदद में विश्वास करने से इनकार कर देते हैं इनके अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मध्यस्थ की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि ज्ञान का प्रकाश तो प्रकाश स्रोत से सीधे ही आ सकता है यह विचार आंशिक रूप से उस प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकता है जो उन्हें उन बहुत से नकली गुरुओं की खोज से प्राप्त होता है जिन्होंने धर्म को व्यापार बना रखा है किंतु इन अपवादों को छोड़कर धर्म के क्षेत्र में सच्चे गुरु की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितनी कि जीवन में अन्य क्षेत्रों में पड़ती है यद्यपि सैद्धांतिक रूप में एक व्यक्ति बिना किसी गुरु के भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है फिर भी प्रायः लोग अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजते हैं ठीक इसी तरह बिना किसी बाहरी मदद के भगवान की अनुभूति निसंदेह संभव है किंतु ऐसे संभावना बहुत ही कम लोगों तक सीमित रहती है अन्य सभी महात्माओं की मदद पर ही निर्भर करेंगे वह भक्त सचमुच ही भाग्यशाली है जिसे ऐसा गुरु मिलता है जिसे साक्षात्कार हो गया हो या परम पुरुष हो क्योंकि ऐसे गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि अपने शिष्यों में शिक्षा के पालन हेतु शक्ति का संचार भी करते हैं ऐसे आध्यात्मिक आचार्यों के शब्दों में दृढ़ विश्वास रहता है जो दूसरे साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता और शिष्य ऐसे गुरु से दीक्षित होकर कभी अंधेरे में भटकता नहीं है बल्कि कठिन से कठिन पथ पर अग्रसर होता है ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक से एक बार संपर्क हुआ नहीं कि साधक की मंजिल प्राप्ति का विकास निश्चित हो जाता है इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करेगा बल्कि उसका संघर्ष सौ गुना कम हो जाएगा ऐसे सच्चे गुरु से मिलने के बाद भक्त की मार्ग और मंजिल संबंधी शंकाएँ एक हिचक दूर हो जाएंगी और उसका एकमात्र उद्देश्य साधना के पथ पर चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो पहुंचना होगा और मंजिल को प्राप्त करना होगा यह साधारण बात नहीं है दूसरे साधक जहां सागर में बिना पतवार और कुतुबनुमा के हैं वहां भाग्यशाली शिष्य के जहाज़ को पार लगाने के लिए तथा सुरक्षित ढंग से उस पार पहुंचाने के लिए अनुभवी कर्णधार प्राप्त है तथापि वह साधक जो सच्चे गुरु की तलाश में है अगर थोड़ी देर के लिए असफल होता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए अगर वह लगनशील है तो निश्चित रूप से उसे मदद मिलेगी जिसकी उसने किंचित आशा भी न की होगी जैसा कि अतीत में कई घटनाओं में हुआ है एक बात निश्चित है कि भक्त जिसके मन में प्रभु प्राप्ति के लिए उत्कट लालसा है वह अपने प्रयास में तमाम विघ्नों के बावजूद भी प्रगति करेगा किंतु मंद साधक सर्वोत्तम साधनों के रहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाएगा अधिकांश धर्म आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रार्थना की ही तरह ईश्वर संबंधी पवित्र शब्दों की आवृत्ति को प्रारंभिक कदम के रूप में सुझाव देते हैं भगवान के नाम की आवृत्ति मन में ईश्वरीय गुणों की सुसंगति लाती है और इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है यद्यपि सच्चे साधुओं की संगति सर्वदा संभव नहीं होती तो भी कोई व्यक्ति पवित्र शब्दों की आवृत्ति से होने वाले लाभ को कम से कम प्राप्त कर सकता है मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है जितना ही कोई इसे नियंत्रित करने की चेष्टा करता है उतना ही वह उधर इधर भागता है मन को नियंत्रित करने में जब ऐसा ही सहज यांत्रिक साधन होता है जिन संतों ने इस तरीकों को अपनाया है उन्होंने यह पाया है कि इसके प्रयोग से मन अपने आप शांत हो जाता है इसलिए दादू जो भारत के महान संत थे कहते हैं दादू बिन और लंबन क्यों रहे मन चंचल चली जाए अस्थिर मनवा तव तो रहे सुमिरण सेती लाए इसी तथ्य को संदर्भित करते हुए बहुत से लोग जब के लिए माला की सहायता लेते हैं वे कहते हैं तुम्हारा मन एक माला है जो निस्वास प्रश्वास से गुथा हुआ है अपने हाथों में बिना कोई दूसरी माला लिए हुए अपने सासों के साथ प्रभु का नाम लो इस तरीके से तुम ब्रह्म का अनुभव करोगे